और अंतिम पत्र रामायण और महाभारत वेदों की जमाने के बाद काव्यों का जमाना आया। इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि इसी जमाने में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत लिखे गए जिनका हाल तुमने पढ़ा है महाकाव्य पद्य की उस बड़ी, बड़ी पुस्तक बड़ी को कहते हैं जिनमें वीरों की कथा बयान की गई हो काव्यों के जमाने में आर्य लोग उत्तरी हिंदुस्तान से विन्द पहाड़ तक फैल गए थे जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ इस मुल्क को आर्यावर्त भी कहते हैं जिस सूबे को आज हम संयुक्त प्रदेश कहते हैं वह उस जमाने में मध्य प्रदेश कहलाता था जिसका मतलब है बीच का मुल्क बंगाल को बंग कहते थे यहाँ एक बड़े मजे की बात लिखता हूँ जिसे जानकर तुम खुश होगे। अगर तुम हिंदुस्तान के नक्शे पर निगाह डालो और हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के हिस्सों को देखो जहाँ आर्यवर्त रहा होगा तो तुम्हें वह दूज के चांद के आकार का मालूम होगा इसीलिए आर्यवर्त को इंदू देश कहते थे इंदू चांद को कहते हैं आर्यों का दूज के चांद से बहुत प्रेम था वे इस शक्ल की सभी चीजों को पवित्र समझते थे उनके कई शहर इसी शक्ल के थे जैसे बनारस मालूम नहीं तुमने ख्याल किया है या नहीं कि इलाहाबाद में गंगा भी दूज के चांद की सी हो गई है यह तो तुम जानती ही हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ उनकी लड़ाई का हाल बयान किया गया है पहले इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था बाद में इसी कथा को बहुत सी दूसरी भाषाओं में लिखा गया इनमे तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ राम मानस सबसे अधिक मशहूर है रामायण पढ़ने से मालूम होता है कि दक्षिणी हिंदुस्तान के बंदरों ने रामचंद्र की मदद की थी और हनुमान उनका बहादुर सरदार था मुमकिन है कि रामायण की, की कथा आर्यों, आर्यों और दक्षिण के आदमियों की लड़ाई की, की कथा हो जिनके राजा, राजा का नाम रावण रहा हो रामायण में बहुत, बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, लेकिन यहाँ मैं उनका जिक्र न करूंगा तुमको खुद उन कथाओं को पढ़ना चाहिए महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखा गया वह रामायण से बहुत बड़ा ग्रंथ है आर्यो और दक्षिण के द्रविड़ों की लड़ाई की कथा नहीं बल्कि आर्यो के आपस की लड़ाई की कथा है लेकिन इस लड़ाई को छोड़ दो तो भी यह बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है जिसके गहरे विचारों और सुंदर कथाओं को पढ़कर आदमी दंग रह जाता है सबसे बढ़कर हम सबको इसलिए इससे प्रेम है कि इसमें वह अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिसे भगवत गीता कहते हैं ये किताबें कई हजार बरस पहले लिखी गई थी जिन लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी वे जरूर बहुत बड़े आदमी थे इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा है लड़के उन्हें पढ़ते हैं और सयाने उनसे उपदेश लेते हैं अभी आप सुन रहे थे पिता के के पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्रों की पूरी उन्तीस श्रृंखला हमने ऑडियो के माध्यम से जानी। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया था प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने वाचक स्वर भारती परिमल